विशेषाणाम किम लक्षण विशेषों का क्या लक्षण है ने पूछा गया गाते हैं नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तगा विशेषाह नित्य द्रव्य वृत्त स्वरूपथ मात्र लक्षण नहीं है विशेष कहाँ रहता है इसके जवाब में है नित्य द्रव्य विशेष क्या है उसके कहते हैं व्यावर्तगा त्व विशेषा नाम लक्षण आप जैसे घट में घटत्व जाति मानते हैं पटादी से व्यावर्तन करने के लिए द्रविगुण कर्मादियों में एक दूसरे का व्यावर्तन करने के लिए जाति मानी गई है या नित्य द्रव्यों के दूसरे का व्यावर्तन किससे करोगे आप जो यहां आकाश भी है काल भी है दिग्व भी है आत्मा ये परस्पर एक नहीं हो रहे हैं धुल मिलने अलग अलग हैं किस चीज के कारण अलग कर रहा है कल्पना नहीं न्याय दर्शन में नहीं है स्वीकार कर लिया न्याय दर्शन इन वास्तव में, में वैशेषिक दर्शन था इस पदार्थ को मानने से उसका नाम वैशेषिक हो गया विशेष नाम आतिक पदार्थ स्वीक्रिय ये ही ते वैशेषिका जिन लोगों के द्वारा विशेष नावक को पृथक स्वीकार कर लिया गया है उनका नाम वैशेषिक। इस पदार्थ के कारण से उस दर्शन का नाम ही हो गया वैशेषिक दर्शन इन वैशेषिक दर्शन का पदार्थ लेकिन न्याय दर्शन में भी इसको परमाणुओं को एक दूसरे से अलग रखने के लिए जलिय परमाणु पार्थिव परमाणु है, दो है। दो तो संकल्प से एक दूसरे के नजदीक हो जाते हैं नजदीक होने है पर उनका आपस में संयोग मान लिया जाता है और ऋषि का नाम दृढ़ रख दिया दो एक साथ घूमने लगे परमाणु दो परमाणु अलग अलग रहते हैं अलग अलग घूमते रहते हैं आप विज्ञान के कभी कोई सीरियल वगैरह देखे हो तो दिखाते हैं ना हम दौड़ रहे हैं इधर उधर उधर दौड़ते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है खूब दौड़ते रहते हैं संबंध रखते ही नहीं ऑक्सीजन का आपस जब आते हैं तो आपस मिल जाते हैं और फिर एक जल बन जाता है दिखाते सीरियलों में तो वो जो भागना है भागने कारण से उनको दुप्त नहीं बन पाता है ना दो एक साथ रहेंगे तब द्व्य गिनोगे एक क्षण के लिए भी वो एक साथ रहते नहीं है भागते रहते हैं इतना तेजी से अब ईश्वरीय संकल्प से जो दो परमाणु आपस में रह गए उनका नाम क्या कहते हैं ऐसे तीन विणुकों के रहने पर उसका नाम त्रशेणु ईश्वरी संकल्प से वे रह जाते हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए रहने पर भी वे एक दूसरे से अलग ही होते हैं और उनको अलग करने के लिए परमाणु जातिया नहीं मानते हैं अलग करने वाले कौन मानते हैं वहां एक विशेष रख पदार्थ मानते हैं जो उन दोनों का बीच में है उन दोनों को सदा के लिए अलग ही रखा करते हैं उस विशेष नाव पदार्थ कहाँ है तो नित्य द्रव्य वृतया सगल परमाणुओं में आकाशताल दिघाता अधि रूपी नित्य पदार्थों में ही रहता है इसका लक्षण क्या है व्यावर्ता कहा एक दूसरे से अलग रखना एक दूसरे से दूर बनाए रखना यही इसका काम विशेष तो हमारे नया बोलते थे जहां विशेष पदार्थ आचा है जिन जिन बीच में यहाँ तो संसार में हम क्या देखते हैं वो अलग हो जाते हैं कैसे गुरु जी करें देखो दो शादी कर लेते हैं आपस में है बड़ा अन्य भाव में रहते कि नहीं रहते अनन्या भाव रहता है अनन्य प्रेम रहता है और थोड़ा सा बीच कुछ खटपट कुछ विशेष आ गया ना वो विशेष गया दोनों लोग पचार समझाने की तरीका उनकी जहा विशेष मैने लड़की मान लें अपने आप विशेष मैं तुमसे कम नहीं और भैया मैं तुमसे कम नहीं आपस में दूर हो जाए विशेष आ गया जब तक मैं तुम्हारा ही बोल रहे तो विशेष रहा नहीं जब एक दूसरे को समर्पित होते हैं मैं तुम्हारा हूं बोलती है वो भी तुम्हारा हूं बोलता है तो अनन्य भाव है वहां विशेष नोक पदार्थ बीच में नहीं है जहां विशेष आ जाता है तो अलग हो जाते हैं <laughs> ऐसे वो दृष्टान देते थे लौकिक दे, स्थूल दृष्टान देते थे दो परमाणु पीछे विशेष जो क्या करता है अलग कर देता है विशेष का काम है तो अलग करना श्रीव्यावर्द विशेष आह विशेष लक्षण अच्छा। आप देखिए न्यायोधनी कार क्या कहते हैं नित्य द्रव्यो प्रमाणवादीश वर्तमान द्रव्यों में कहा प्रमाणवादियों में रहने वाला आते अतएव वा, व्यावर्तक इसने क्या है वो व्यावर्तक व्यावर्त है किन का व्यावर्तक है इतर भेद अनुमिति हेतवा इतर से भिन्नता के अनुमिति का कारण हो जाते हैं। यह परमाणु उस दूसरे परमाणु से अलग है यह परमाणु दूसरे परमाणु से अलग है इधर से इतर का भेद कहा पहले वाला परमाणु जब पहला वाला परमाणु परमाण है वही दूसरे परमाणु से क्या है भिन्न है इसलिए इतर कौन हो गया द्वितीय परमाणु उससे भिन्नत्व आ गया प्रथम परमाणु भिन्नत्व को ये प्रथम परमाण में जो सिद्ध करता है उसी का नाम विशेष है जो दो का बीच में यदि विशेष नाम का चीज न होता ये दोनों अभिन्न हो जाते उनके अंदर एक दूसरे का भिन्नत्व एक दूसरे में सिद्ध नहीं हो सकता था इतर भेद अनुमिति है तो इतर भेद अनुमिति का मतलब नित्य वृत्तित्व रूप पक्ष धर्मदा प्रयोज्य मापकता शाली नित्य रूप पक्ष धर्मता नित्य में रहना यही पर्वत में रहना ये क्या है धूम की पक्ष धर्मता ये धूम पर्वत में रहता है दिखाई दे रहा है धूम का पर्वत में दिखाई देना ही धूम में पर्वत पक्ष निरूपिता पक्ष धर्मता आ गई मैंने पक्ष का धर्म रूपेण मैंने धुम को देखा पक्षकोणे पर उसमें धर्म विशेष के रूप में मुझे धुआं दिखाई दिया इसे धुआं में क्या है पक्ष धर्मता रहती है उसी प्रकार से पक्षकौणे यहां नित्य द्रव्य उनमें विशेष रह रहा है ना नित्य द्रव्यों में रहना ये क्या है ये पक्ष धर्मता कौन रह रहा है इतर भेद नित्य द्रव्य वृतित रूपा जो पक्षधर्मता उस पक्षधर्मता से प्रयोज्य शादी को इतर वेद की अनुमापकता इतर वेद का अनुमान हो है नित्य द्रव्यों में विशेष का होने से इतर वेद की सिद्धि हो गई इसलिए अनुमान हम अनुम क्या करते हैं अयम परमाणु परमाणु मंत्राद भिन्न विशेषा परमाणु नंबर टिप्पण में एक नंबर टिप्पण देखिए नित्य द्रव्य वृत्त रूपा या पक्ष धर्मता नित्य द्रव्य वृत्तित्व ही क्या है पक्ष धर्मता है नित्य द्रव्यों में रहना यही क्या चीज है पक्ष धर्मता है उसको हम क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में पक्ष वृत्तिता पक्ष में रहना तत्प्रयोज्य पक्ष धूप जैसे धूम से प्रवेश क्या सिद्ध होता है पर्वत में वन्नी है उसी प्रकार से विशेष के तरह क्या सिद्ध होगा में रहना कौन करा रहा है विशेष रह रहा है और विशेष क्या सिद्ध करता है इधर इतरभेद को सिद्ध करता है वही अनुमान नीचे दे रहे देखिए अभी परमाणु परमाणु भिन्न परमाणु कैसा है परमाणु अंतर से भिन्न है क्यों विशेषात विशेष विशेषात्वी वृत्ति कहो एक ही चीज नित्य द्रव्य में वृत्ति कौन है विशेष तद अनुमाप गशेषाणाम हेतु एक दर्श अनुमिति में अनुमाप कौन है विशेष इसी को हमने हेतु कह दिया इसे क्या हो गया वो अनुमान में हेतु कर कर कर रहा रहा तो तो रहे हैं है है कहातु अरे नीति द्रव्य पक्ष है नीति निति वृत्तित्व ये तो हेतु है दो तो भिन्न ही है क्या शब्द तो शब्द आने से क्या हो गया घट और घटत्व घटत्व घट शब्द आने से क्या घट घटत हो गया किसी बात कर रहे हो तो शब्द आने मात्र से थोड़े हो जाएगा नहीं तो घट गड़ और घटत हो जाएगा घटत घट शब्द है ना इन्हें थोड़े होता है घट अलग चीज है घटत तो बिल्कुल अलग पदार्थ एक तो द्रव्य है दूसरा जा जाति है नीति द्रव्य क्या है प्रमाणवादी नीति द्रव्य वृत्व तो किसमें है पदार्थ में विशेषण पदार्थ अलग नहीं, तो पर नहीं है परमाणु तो वृत्ति कैसे इसलिए यहां क्या लिखा उन्होंने विशेषात लिखा कि नहीं अरुमान में और नित्र वृत्तवा शनि का निति वृत्तित्व कह सकते हैं क्या कहा उन्होंने संक्षेप में विशेषा क्योंकि मुझे विशेषता पदार्थ करने का मतलब था इसलिए जो नीति द्रव्य में रहता है वही नीति द्रव्यो में एक दूसरे से भेद का सिद्ध करने वाला है वह कौन है वो विशेष है इसलिए ऐसे लिख दिया तद अनुमानगत विशेषा नाम हेतुभूता हमेशा विशेष क्या होता है अनुमान में हेतु हो जाता है विशेष क्या हो जाता है अनुमान में हेतु हो जाता है। स्वयं विवरण होती इसी अर्थ को स्वयं मूल में न्याय को समझा रहे देखिए नित्य द्रव्य निष्ठ विशेष्यता क्या हो गया पक्ष कौन हो गया नित्य द्रव्य नित्य द्रव्य निष्ठ का इसलिए कह रहे हैं ठीक निरूपित साध्य कौन है व्यावर्तव अर्थात व्यावर्तन का मतलब क्या इतर से भेद इतरभेद का और भी अर्थ कर रहे हैं स्पष्ट इतरवेद की व्याख्या क्या है एक मात्र एकमात्र एक मात्र वृत्ति भेद क्यों ये कहना पड़ रहा है क्योंकि इतर से समय एक लेना है मैं। जैसे आपने क्या किया पृथ्वी इतर कितना लिया था पृथ्वी से आठ का भेद या तेरह का भेद आठ और प्लस पांच अन्य भाव पदार्थ ना? गुण कर्म सामान्य विशेष ये पांच और आठ द्रव्य तेरह का इतर लिया था आपने पृथ्वी पृथ्वी इतरे अपने पढ़ा था गंधवत्वा इतर शब्द से भिन्न जलादि जलादि से भिन्न भिन्न अर्थ किए थे इन्हें इतर कितने हैं जलाधि जला क्योंकि हमें दो परमाणु से व्यक्सित करना अयम परमाणु इसका अनुमान क्या कहता परमाणु रात ये था ना परमाणु रात ना। ये था ना साध्य अर्थात एक परमाणु में दूसरे एक परमाणु की भेद को ला रहे हैं आप ठीक इस एक अयम मिश्रे क्वेश्चन प्रो कर रहा हूं परमाणु भी क्वेश्चन यहां इमे परमाणु ऐसे पक्ष बनाया नहीं है पक्ष लिखते वक्त बहुत सावधानी है यहां परमाणु परमाणु ऐसा नहीं कहा परमाणु भी नहीं कह रहा इन परमाणु कह रहा एक परमाणु नहीं मुझे क्या करना है दूसरे परमाणु का वो तो दूसरे भी अनेक नहीं है एक एक एक दो को लेना इसका वेद उसमें सिद्ध करना है या उसका वेद इसमें सिद्ध करना है अति भीतर कौन हो गया एक इसमें क्या देख रहे हैं एकमात्र वृत्ति एक मात्र में वृत्ति पक्षरूपी एक परमाणु मात्र में वृत्ति जो दूसरे परमाणु का भेद ये हमेशा शुरू करना है इसलिए एक मात्र वृत्ति भेद का हमें अनुमिति करना अनेक में वे वृत्ति, वृत्ति वृत्ति हमें सिद्ध नहीं करना है इसलिए मात्र वृत्ति भेदान जनकता अवच्छेद प्रकार आश्रय तम विशेषाणाम तो इस प्रकार कहा जाएगा विशेष में चला जाएगा क्योंकि हमेशा आपका परामर्श का लक्षण क्या होता है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता है ना ज्ञानोत्तर धर्मता वन पक्ष जिसको आप वहां प्रशिक्षण में क्या किया था वन्नी व्याप्य धूम वन पर्वत के लिखा था अब यहां क्या लिखूंगा एकमात्र एकमात्र वृत्ति भेद, एकमात्रृत्ति वृत्तिशेषवाण मृतद्रव्यो मृत्युद्रव्य कौन मित्ति द्रव्य द्रव्य, द्रव्य अ परमाणुपे एक कलना इसलिए ये क्या हो गया प्रकार हो या नहीं हो गया विशेष इस प्रकार का आश्रय विशेष में आ जाए इनमें से देखिए विशेष कौन है ये विशेष है जो पक्ष हमेशा विशेष होता है यह भी एक प्रकार है और यह भी एक प्रकार इसलिए अनुमति कैसे होगी इतार परामर्श से एकमात्र वृत्ति भेदवान अयम परमाणु हो एकमात्र वृत्ति भेदवान अयम परमाणु हूं ये आपका अनुमिति हो जाएगी इस अनुमिति में आप देख रहे हैं परमाणु ये क्या हो गया और ये हो जाएगा प्रकार इसको लिख रहे हैं नित्य द्रव्य वृत्तिनिष्ठ अयम परमाणु से क्या ले लिया नित्य द्रव्य निष्ठा विशेषता नित्य द्रव्य विशेषता विशेष्यता निरूपित एक मात्रवृत्ति भेदवत्त रूपी अनुमित एक मात्र भेदानुमित है ना इसकी जनकतावच्छेद उसका जनक कौन है दूसरा प्रकार हेतु अनुमिति का जनक कौन है जैसे पर्वतो वन्यमान इसका जनक कौन था धूम या नहीं उसी प्रकार से अनुमिति का जन कौन है विशेषा विशेष हेतु इसलिए नित्य द्र विष्ट विशेषता निरूपिता एकमात्र भेदवत्तावच्छिन्न अनुमित अनुमित निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का आश्रय किसमें जाएगा विशेष में क्योंकि एक अनुमिति का कारण कौन है ये विशेष नामक पता वो ये लिख रहे हैं अनुमति जनकता अवच्छेद प्रकारता का आश्रय विशेषाणाम और कहा जाएगा विशेष नौक में आ जाएगा यही विशेष का लक्षण है अनुमिति को लक्षण बना दिया है अनुमिति निर्विध कारणता विशेष में लाया कारणता का आश्रय विशेष है तो विशेष को विशेष का यही लक्षण बनाया विशेष का बना लक्षण क्या है नित्य द्रव्य निष्ठ विशेषता एकमात्र तो भेदवत्ताविन्न अनुमतिवचि अनुमित, अनुमित निष्ठ कार्यता कारणताव छेद प्रकार विशेषत्म ये लक्ष्मण बन जाएगा ये समझ में आ रहा है हाँ क्यों ऐसे बनाया क्योंकि ये पदार्थ ही ऐसा है नाम है विशेष इसका लक्षण भी टेढ़ी चीज है ना विशेष राह पदार्थ को समझ लेगा तो मुक्ति हो जाएगा ये वैशिषिकों का कथन है वैशिषिक कहते हैं जिसने विशेष को समझा उस तत्व को ग्रहण कर लिया आपने यदि तो आपको मुक्ति हो जाएगी क्योंकि आप तो निश्चय कर लेंगे ये जो दिख रहा है ना ठोस ये ठोस है ही नहीं ये तो ईश्वर की इच्छा से परमाणु इकट्ठे घूम रहे दिख रहा है इन वाक्य में सब अलग अलग किसी भी क्षण अलग हो सकता है इसके अन्यत्व का निश्चय जो विशेष को ग्रहण करता उसको हो जाएगा इसे विशेष नामक पदार्थ तत्व ज्ञान जिसको हो जाए समय प्रकार से उसको सारे संसार में सब कुछ परमाणु में ही दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं ना आदमी न औरत है ना बच्चा है ना कहते कुछ भी नहीं दिखेगा सब परमाणु मैं और पीछे विशेषणाम दिख रहा है और सब समझ रहे है, सब झूठा दिख रहा है जो अवयवी भाव दिख रहा है ये झूठा है मिथ्या तो अपने आप उसको संसार से वैराग्य हो, हो जाएगी स्वर्प निष्ठा प्राप्ति हो जाएगी इसलिए उससे मुक्ति हो सकती है ऐसे विशेष का लक्षण करना कोई साधन मुक्तिदायक है ये तो देखिए लक्षण मात्र को समझिए दो बार लिखता हूँ क्यों लग लग नहीं क्योंकि तो लग रहा लिया, तो है लिया। देखे। देखे। लेकिन तो स्वीकार नहीं करते ना ये लोग तो सौरश में अंतर्भाव इन्होंने कर दिया है अवयवों का भेदक स्वीकार किया है इसको स्वीकार उन्होंने भी किया अच्छा देखिए तो क्या लक्षण बना नित्य द्रव्य ये क्या हमारा पक्ष निष्ठ विशेषता निरूपित मैं साध्य लेना है नाविल निरूपित साध्य लेना है क्या है आपका एकमात्र वृत्ति भेद वक्तावच्छिन्न भेद निष्ठ ऐसा भी कर सकते हैं भेद निष्ठ विशेषता लिए आपने इसलिए विशेषणता निरूपित विशेषणता से निरूपित पहले वो अनुमित कहता हूँ विशेषणता प्रावच्छिन्न अनुमतिवच्छिन्न अनुमिति निष्ठ कार्यता निरूपित ये पूरा अनुमिति हो गया अब इस अनुमिति के कारण कौन सा हेतु है कुछ हेतु में ले जाऊंगा तो विशेष में पहुंच जाऊंगा अनुमित तो चिन्ह अनुमिति रूपा कार्य कार्यता का से निरपित कारणदा का अवच्छेद जो प्रकारता है उस प्रकार का आश्रय एक विशेषेशु यही विशेषता लक्षण नित्य द्रविष्ट विशेषता निरुद्ध एकमात्र प्रति भेदानुमित जनकदावच्छेद के प्रकार विशेषाणाम लक्षण में कह दिया जिसका विस्तार ऐसे होता है नित्य द्रविष्ट विशेषता उपयद उपक्ष हो गया साध्य हो गया प्रकार आश्रय कहा जाएगा हेतु में आश्रित कहा जा रहा है हेतु में और हेतु ही आपका विशेष है अत विशेष का लक्षण क्योंकि परामर्श में हेतु क्या होता है हमेशा प्रकार होता है वन्नी व्याप धूमवान एवं पर्वत हमने दिखाया आपको वन्नी भी प्रकार है धूम भी प्रकार है विशेष कौन है पर्वत है इसे हमेशा हेतु प्रकार कोटि में ही आ सकता है धूमवान पर्वत बोलोगे तभी पर्वत विशेष है धूम प्रकार है। पक्ष धर्मता ज्ञान में भी दो प्रकार ही रहेगा और जब पहली बार आपने व्याप्ति ग्रहण किया था महानस में वहां भी दो प्रकार ही होता है प्रथम लिंग ज्ञान बोला ना प्रथम लिंग ज्ञान महानस में हुआ द्वितीय लिंग ज्ञान पक्ष में हुआ तृतीय लिंग ज्ञान का नाम परामर्श है व्याप्ति की स्मृतियों करके आपने परामर्श बनाया तब अनुमिति होती है पर्वतो व ये प्रक्रिया है ना पहले आ चुका है आपको बुरा इस प्रक्रिया पहला आपने मानस में किया उसको प्रथम लिंग में जंगल में आगे पहाड़ में जब पहुंचे तो पहाड़ में धुआं को देखा धूमवान पर्वत जैसी जो प्रसन्नता ज्ञान हुई वो द्वितीय ज्ञान है फिर व्यक्ति का स्मरण हो आया उन दोनों को जोड़ लिया वन्य व्याप्त धूमवान एवं पर्वत परामर्श हुई यह तीसरे लिंग ज्ञान है उससे उत्पन्न होता है अनुमति पर्वतो वन्यवान प्रक्रिया है और तीनों ही लिंग ज्ञान में क्या हो रहा है लिंग हमेशा प्रकार कोटि में ही रहता है इस प्रकार आश्रय सदा हेतु में ही चाहिए और वर्तमान अनुमान में हेतु तो कौन था विशेष इस प्रकार तक आश्रित गया विशेष नामक पदार्थ में इसलिए लक्षण इसी को उन्होंने लक्षण बना दिया विशेष नामक पदार्थ विशेष नामक पदार्थ का, का। लक्षण क्या था तत्त्व इतना सा छोटा सा लक्षण इतना बड़ा हो गया और 16 मिनट में हो गया जैसे एक छोटा सा बच्चा 16 साल में बड़ा होता है तो यहां पर छोटा सा लक्षण 16 मिनट में इतना बड़ा हो गया आप देखिए आगे क्या बोलते हैं पार्थिव परमाणु जलादि एक मात्र मात्र भेद बात भी आ ना एक मतृत् पड़ा वो अनुमान में ले जा रहे थे क्या पृथ्वी इतरे भ्यो भिद्यते इतरे भ्यो कहा इतरे, इतरे भ्यो भिदे बोवचन जलादि अनेकों का भेद पृथ्वी में ला रहे थे किसे तुझे गंधवत्वा तुझे पृथ्वी भिन्ना गंधवत्वा अपने बनाया था वह कितने का भेद से दिया अपने एक नहीं। का नहीं एकमात्र नहीं था अनेक था इसलिए कहते हैं पार्थिव परमाणु जलादि भेदन मापक गंधे अति व्याप्ति वारणाया जलादि भेद गौन था गंध था उस गंध में दिव्याप नि करने के लिए कहना पड़ता है इध भेद अर्थ है एक मात्र विशेषणम घटा दो तो इधर वेद माप के वहां पर एक घट से दूसरे घट ले लो तब भी तो इधर भेद आ जाएगा ना दो घट है इस एक घट में इस एक दूसरे घट का एक केवल अनेकों का नहीं एक दूसरे घट का हम जब लाऊंगा तब एकमात्र हो जाएगा कि नहीं होगा फिर उसमें चला जाएगा स्थूल में आप कर रहे थे नीति द्रव्यों में और चला गया घटाई अनित द्रव्यों में लक्षण वहां भी एकमात्र भेद हो ना दो घट का बीच में इस घट का भेद पहला घट में देखूंगा दूसरे घट का भेद पहला घट में देख रहा दो ही घट रखा है अनेक है नहीं उस स्थिति में क्या हो रहा है प्रथम घट में दूसरे घट एकमात्रवृत्ति भेद आ कि नहीं आ गया तो लक्षण आप कहां के लिए कर रहे थे नित्य द्रव्य निरूपित होकर विशेष में और चला गया घट नि घट का निरूपक भेद में अनित्य द्रव्यों में चला तो निवारण कैसे करेंगे घटाधु त्रेद भेद गौन हेतु तो तद्रूपाद तद्रूप अय घट अस्मात्टात भिन्न एक ऐसे कर दूसरे घट से भिन्न है क्यों इस घट का अपने खुद के रूप के कारण से क्योंकि इस घट का जो खुद का रूप है उस घट में नहीं है और उस घट का खुद का जो रूप है वो पहला वाले घट में नहीं रहेगा इसे एक घट उस घट विशेष का रूप को लेकर क्या कर सकते हैं एक दूसरे में भेद की सिद्धि कर सकते हैं उस हेतु है तो में लक्षण चला जाएगा आप कहा लाना चाहते थे लक्षण को विशेष में चला गया एक नहींद घट रूप में तूपो में चला जाए विशेष घट तद्रूपाधि व्याप्ति वारणम उसके लिए क्या करना पड़ेगा वारण कैसे होगा निरूपितांतम निरूपितांत विशेषण देना पड़ा विशेषण जो प्रकार्त का विशेषण निरूपित तक दिया है वो पूरे को लेना पड़ेगा विशेषता निरूपित है ना ये जो हिस्सा यह देना पड़ेगा नित्य द्रवनिष्ट विशेषता निरूपित ये विशेषण दे देंगे पहले आपने इतना ही दिया एक एकमात्र विशेषण इतना ही था इतना विशेषता लक्षण बनाते हैं ये कहा चला जाएगा एक घट रूप में इसमें लक्षण जा रहा था तो इसलिए क्या किया हमें निरूपितंतक विशेषण देना निवारण और ये जो एक मात्र वृत्ति शब्द दिया क्यों दिया है गंध रूप हेतु में अति व्याप्ति निवारण करने जला गंध रूप हेतु में अति निवारण करने, करने एकमात्र वृत्ति कहना पड़ा लेकिन अनेक मात्र पृथ्वी था, पृथ्वी विद्य विद्यते, अनेक निरूपिता था एक निरूपित नहीं था इसलिए एकमात्र विशेषण दिया गंध में अति निवारण करने के लिए निरूपितां विशेषण है पूरा का पूरा इतना हिस्सा ये जो है अय घट अस्मत घटा नूप ये जो है तो था उस हेतु तो में निवारण करने के लिए निरूपितांत तो विशेषण देना है अब लक्षण पूरा ये जो होगा कहीं व्यति व्यक्ति नहीं है ये तेना किसी यह भी व्यावर्तर विशेष विशेषक इतरवेद अनुमति प्रयोजका व्यावर्त का निकले इसलिए इतर द्रव्य विशेषक इतर वेद अनुमति का प्रयोजक है मान अनुवापक है यह अर्थ ये वाला होने से लक्षण पर साफल लिए भी इसलिए व्यावर्त इतना ही शब्द है लक्षण परक होकर सफल हो गया फिर मूल में जो लिखा नित्य द्रव्य वृत्ति यही दैनिक क्या जरूरत है? साफल विफलम में विफल हो जाएगा वो कहना देने नहीं नहीं स्वरूप आख्यान स्वरूप कथन करना भी जरूरी था कहा रहते हैं यदि कोई पूछेगा तो कैसे समझाएंगे आप इसीलिए बता दिया नित्य द्रव्यो में रहते हैं ताकि ऐसे कहने से क्या लाभ हुआ आपको पता चल गया पक्ष कौन है यदि विशेष कहां रहते नहीं कहते तो पक्ष लिपिद्रव्य है यह पता भी नहीं चलता आपको इसे नित्यद्रव वृत विशेषों का स्वरूप कथन करने के द्वारा पक्ष का ज्ञापन कर दिया इसीलिए लिपिद्रव वृत व्यावर्त कहा ऐसा जो मूल में लिखा है वो सफल हो गया यद्यपि व्यावर्त इतना ही लक्षण है और जो अतिरिक्त शब्दावली प्रयोग किया नित्यद्रव्य प्रत्या पक्ष का बोधक है, है उनका खंडन हो गया वो टिप्पण पीछे देखिए नीचे और विस्पष्ट हो जाएगा नित्य द्रव्य प्रमाणवादी निष्ठा जा छोड़े थे एक नंबर टिप्पण नित्य द्रव्य कौन परमाणुवादी में निष्ठा या विशेषता उसमें रहने वाली जो विशेषता उस विशेषता से तन निरूपिता वृत्ति भेद एकमात्र वृत्ति क्या है भेद उस भेद में क्या रहेगी वो बोला नहीं इन्होंने छोड़ दिया है सीधा अनुमिति में चला गया आगे उस भेद निष्ठ विशेषणतावच्छिन्न अनुमित अनुमिति ये ले आगे। आगे आगे आगे दिया। अनुमिति जनकतावच्छ अनुमित निरूपित कार्यता कार्यता मैंने इन्होंने जनक प्रयोग कर दिया ना कार्यता कहो तो इसे पर क्या लिखोगे जन्यता निरूपित कारणता के जगह उन्होंने जैसे लिखा जनकता ये शब्दवली जनकदा अवच्छेद कहो कारणता अवच्छेदकह एक ही बात बनता है यहां जन्यता अवच्छेद कहो या कारणता अवच्छेद एक ही चीज है जन्यता निर्विध जनकदा का अवच्छेद जनकदा का अवच्छेद कौन है प्रकारता तारस प्रकार तद आश्रितम तारस प्रकारता का प्रकार आश्रय आ जाता है विशेष नामक पदार्थ में नामक पदार्थ अयम परमाणु हो एक परमाणु भिन्नम देखो अनुमिति का स्वरूप बता रहे अभी अयम परमाणु हो ए परमाणु भिन्नम विशेषातुमित इस अनुमित में हो क्या रहा है एक परमाणु रूप पक्ष है ना एतत्माणु रूप क्या है वो पक्ष नित्य द्रव्य विशेषता निर्भित एतत् परमाणु मात्र वृत्ति जो इतर परमाणु निरूपित भेद इसको कहते एकमात्रेद एकमात्र को अब समझा रहे हैं और स्पष्ट एकमात्र परमाणु पक्ष रूपी जो एकत परमाणु में क्या हुआ एकत परमाणु वृत्ति मात्र वृत्ति जो दूसरे परमाणु इतर परमाणु निरूपित भेद आ रहा है दो परमाणु है यह पक्ष ब परमाणु है क्या है क्षर परमाणु है इस पक्षी परमाणु में इस साधु परमाणु का भेद करना है परमाणु परमाणु तो इसको क्या कहते हैं इसलिए शब्द वाले जो प्रयोग कर रहे हैं बहुत सतर्कता से एतत इसको बोला पक्ष को पक्ष वाले परमाणु को क्या कहामाणु मात्र में रहने वाला क्या चीज है वो तो तक परमाणु निरूपिता भेद ये साध्यूदा दूसरा परमाणु है उसका वेद कहां है पक्ष रूपये परमाणु के अंदर आ रहा है इसलिए एक तत् परमाणु मात्र वृत्ति इतरे परमाणु साध्यात्मक परमाणु द्वितीय परमाणु निरूपिता भेद का कारण में करना है वारिश अनुमति का जनगदावच्छेद का यह प्रकार का विशेष सत्ता लक्षण समन्वय लक्षण समन्वय को घटा लो क्योंकि जीवात्मा परमात्मा यदि भिन्नम अयं जीवात्मा अस्मात् अस्मात्म परमात्मा भिन्नमे अनेक जीवात्मा के अयं जीवात्मा अस्मात्म जीवात्मो भिन्नम जाएगी नहीं हो आकाश और काल भेज लो आत्मा और काल ले लो अयम आत्मा एक तस्मात भिन्नः हर एक मृत्यु में लो, पर जब लेंगे ध्यान लेना है एक लेना यहां एक लेना वहां दो नहीं लेगा अधिक नहीं लेना कहीं भी इधर पक्ष में दो ले लिया आकाश और काल दो तो दो में वृत्ति हो जाएगा एकमात्र वृत्ति नहीं रह जाएगा बेटा एक से एक में ही भेद को लेना है कहीं भी दो कोई इकट्ठा नहीं लेने का पक्ष में तो ये वस्तु नहीं ले सकते एक साथ ना तो साध्य में ले सकते हैं क्यों ये नित्य वस्तु।, वस्तु है नित्य वस्तुओं का परस्पर जब भेद होगा अनेक निरूपिता भेद एक में ले नहीं सकते क्योंकि तो विभु है दोनों व्यापक है सा भेद नहीं होगा दूसरा है ही नहीं उसके लिए उस समय उस दूसरा है ही नहीं तो विकसित करने की जरूरत ही क्या क्योंकि हमें एक दो परमाणु का जुड़ने से मतलब है ये जुट रहे कि नहीं जुट रहे बाकी परमाणु कहां है या नहीं उसका क्या मतलब है ए, दो परमाणु अलग सिद्ध हो गए सकल परमाणु से अपने अलग सिद्ध होगा परमाणु उत्पन्न परमाणु का प्रसल विकसित हो जाएगा इसे अन्य से फिर किसी अनित्य पदार्थ में समस्या होगी नित्य पदार्थ में समस्या नहीं नित्यवादे विन्नम है एक नीति पदार्थ दूसरे से नित्य से आपने भेद ध्यान कर दिया सकल नित्य अपने पर सिद्ध हो जाएंगे नहीं होगा नहीं दो अनित्यों में ऐसे नहीं हो सकता है कोई जरूरी नहीं एक अनित्य दूसरे वेसित होगा दूसरा नित्य से भी वे सिद्ध हो जाएगा अभेद हो सकता घट से पट भिन्न सभेद हो सकता है घटना घट अभेद हो जाएगा घटत घटका पट में भेजा रहा है घट और पट क्या है भिन्न घट और घट गड़ भिन्न नहीं किया घटत ना घट और घट दोनों अभिन्न घटत में जाति दृष्टिया जैसा आप सबको क्या कहेंगे मनुष्य तो सब पुरुषत्व ना ये और दोनों भिन्न हो जाएंगे नहीं होगा तो वहां जाति भेजता है ना करता भेद विशुद्ध करता है ना लेकिन ऐसा नहीं है परमाणु में जाति ना आकाश में काली है न काल में जाती है ना दिशा में जाती है एक वस्तु में कभी जाति होता नहीं उपाधि जाति थोड़ी है आकाश में जो द्रवित रहेगा तो उपाधि हो गया जाति थोड़ी रह जाएगा जाति क्या है स्वयू नेतृत्व होना चाहिए तुम्हें चला गया ना द्रव्य द्रव्य में द्रिविव जाती है पृथ्वी में जाती नहीं है। भूल से भी नहीं बोलना पृथ्वी का जाती पृथ्वी का जाती द्रव्य मनुष्यत्व तो नहीं है आपने स्त्री का जाती क्या है पूछा तो मनुष्यत्व तो नहीं बोलनाप्ति हो जाएगा बच्चे धर्म पुरुष भी चला जा रहा है स्त्री का जाति क्या स्त्री तुम्हें पुरुष तो का जाति पुरुषत्व ही होगा इसे मनुष्यत्व व्यापक जाति हो जाती है विचारी हो जाएगा हेतु क्या कोई तो जरूरी नहीं पृथ्वी गंधत्व पृथ्वी गंध पृथ्वी का आवच्यक गंध है तो तो तो ना पृथ्वी पृथ्वी दे सकते हैं नहीं ना गलत सब जगह का ही करते तो से जाति स्वरूप लक्षण हो तटस तटस तो तो में हम गुणों को लेते हैं वो तटस को लेकर के लक्षण में क्या है लक्ष्यता भिन्न होना चाहिए आसान धर्म लेना है ना स्वरूप लक्षण धर्म की जरूरत नहीं है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण जब करेंगे उसमें अंतर होता है लक्षण जब करोगे तब तो द्रवितम नहीं बोल सकते जब पुरुष का तटस्थण करोगे तो पुरुषोत्तम में नहीं बोल सकते हर चीज में ऐसे नियम है स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण तटस्थ लक्षण जब कहूंगा आसान धर्म बताना पड़ेगा आसान धर्म जब बताऊंगा तो लक्ष्यता उचित से भिन्न होना चाहिए दो तीसरे ने कहा न्याय बोधिन्याम बोधिष्टभ्यम विशेष लक्षण सम्वय हो गया सर्वदोष निवृत्त हो गया समवाय से किम लक्षण आप समवाय का लक्षण समवाय का क्या लक्षण है नित्य संबंध समवाय नित्य संबंधी संवाय, नित्य संबंध का न और बाकी जितने भी संबंध हो संबंध बाकी जितने भी संबंध है वो अनित्य संबंध संवाय एक मात्र संबंध है जो नित्य संबंध बाकी संबंध रहे है कौन से आपके पास संयोग संबंध है वो अनित होता है संयोग हो है। है, हो संबंध हो गया नित्य दूसरा आपके पास बचता है स्वरूप संबंध स्वरूप संबंध क्या है वस्तु का अपने स्वरूप को लेकर बोल रहे हो है ना लेकिन वस्तु का स्वरूप नित्य है तो क्या घट को फोड़ दो घट का स्वरूप संबंध भी नहीं तादाद संबंध बोलते हो घट और पट का बीच का अन्योन्य भाव चले ताजा संबंध आपने माना घट और पट दो सापेक्ष पदार्थ को लेकर के आपने तादाद में माना है और जब घट और पट और को खोए घट और मठ लोगे तब पटम गां रह जाएगा तादात में अपेक्षा तो बुद्धिकृत होने के नाते अपेक्षा बुद्धि अनित है जिन दो का बीच आप तादात्म देखेंगे क्या वो दोनों को सदा आप देखते रहोगे वो दोनों ही अनित्य है घट भी अनित्य है फट भी अनित्य है जिन दोनों का अन्योन्य भाव देख रहे हो इसलिए उन दोनों के बीच जो तादात संबंध में देखता हूं वो भी तो इसीलिए कहते हैं बाकी जितना भी संबंध क्या है वो अनित्य संबंध रूपा है और अनियत रूपा है उनका जो स्वरूप संबंधों का जो कोई स्वरूप नित्य स्वरूप है ही नहीं उनका और समवाय का ऐसा विलक्षण संबंध है जिसका स्वरूप नित्य है। इसे नित्य संबंध संबन्द। रहता है नित्य संबंध समवाय नाम का संबंध आयुत सिद्ध वृत्ति ही आयुत सिद्धों में रहता है अयुत सिद्ध किनको कहते हैं किन दो का नाम अयुत होता है एक के बिना दूसरे का न होने का नाम तो नयु ना मानी एक का एक के बिना दूसरे का न होना इसी का नाम अयुत सिद्ध बता रहे योर योर थे कि लक्षण मूल में योर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यद अवस्थम अपराश्रितवतिष्ट सिद्धौ दो का नाम अयुत सिद्धर द्वोर मध्य जिन दो के बीच में जिन दो वस्तुओं दोनों दो में एक ऐसा पदार्थ होगा एकम अविनश्य एक पदार्थ ऐसा है जब तक वह नष्ट ना हो तब तक अवस्थम अपराश्रित में वह जब तक वह नष्ट न हो अर्थात जब तक वह अवस्थित तब तक क्या होता है अपर जो आश्रित है वह भी अवस्थित रह जाता है जो जो दूसरा आश्रित पदार्थ है वह भी अवस्थित रह गया मैंने आश्रित जब तक बना हुआ है तब तक आश्रित बना रहे ऐसे जो दो पदार्थ आश्रय और आश्रित उन दो हम क्या कहेंगे अयुद्ध एक आश्रय नाम का जिस नष्ट हो गया अपने आप आश्रय सब खत्म हो जाएंगे जा कपड़ा जल गया तो कपड़े का रंग भी जल गया कपड़े का गंध भी जल गया कपड़े का संख्या भी जल गया सब स्वाहा हो गया जब तक वह एक होता, अविनिश अवस्थित हो था, था, था जब तक कपड़ा तब तक, तक उसमें जो दूसरे आश्रित वस्तु थे गुण हुआ जाति हुआ कर्म हुआ वगैरह वगैरह क्या है वो तब तक बने रहते हैं जो ऐसे जो दो पदार्थ हैं उन दो पदार्थों को हम क्या कहते हैं अयुत सिद्ध ऐसे कौन से कौन से हैं यथा स्वयं किनारे हैं पांच जोड़े हैं जिनको हम सिद्ध कह सकते हैं पांच नंबर पहला एक पहले लिखा चुका हूं सारी चीजों को अवय और अवयवी अवय आवयव अवयिनव बार बार आया था ना वन्नी कहा रहती है अपने अवयवों में समवाय सम्बंध है कहा था ना कि वन्नी एक अवयवी है वह अपने अवयों में शरीर एक अवयवी है वह अपने हाथ पैर आदि अवयों में समय सम्बन्ध रहता है अवयव और आवयव बीच में समय संबंध सम रहता है गुण गुणिन गुण गुन और गुणी इन दोनों का बीच में भी समवाद होता है अत्य गुण गुणी क्या है अयुत सिद्ध है अवय आवायव और अवयवी अयुत सिद्ध है और गुण और गुणी अयुत सिद्ध है क्रिया और क्रियावंत क्रिया और क्रियावान वस्तु जो द्रव्य क्रिया कौ होती है द्रव्यो में गुणों में क्रिया नहीं होती है द्रव्यों में ही क्रिया होती है वो भी कौन से द्रव्य मूर्त द्रव्यो में क्रिया होती है अमूर्त द्रव्यो में नहीं मूर्त द्रव्य कौन है पृथ्वी जल तेज वायु और वर्ण मूर्त द्रव्य पांच इसलिए क्रियावंता कहने से उन्हें पांच द्रव्यों को लेना क्रियावान क्रिया तो कोई भी हो सकती पांच में से उत्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन ये पांच ही प्रकार के आपने कर्मों को गिनती किया उन पांच प्रकार की जो क्रियाएं हैं जिसको कर्म नाम से नहीं आयिक लोग का तो वही क्रिया है वह क्रियावान भी पांच ही द्रव्य पांच प्रकार के कर्म पांच प्रकार के द्रव्यों में ही होते हैं वो क्रिया और क्रियावान के तीसरा जोड़ा है जिनको अयुति सिद्ध कहा जाता है चौथा जोड़े का नाम जाति व्यक्ति जाति व्यक्ति घटतु जाति और घट व्यक्ति ये दो तो क्या हैं? ये दोनों भी अयुत सिद्ध कहे जाएंगे मनुष्य तो जाति और मनुष्य रूपा व्यक्ति इस तरह से जाति और जाति जो वस्तु ये दोनों को भी अयुद्ध कहा जाएगा और अभी अभी है कि आपने विशेष नामक जो पदार्थ रहता है में तो विशेष नामक पदार्थ और नामक पदार्थ ये दोनों जब परस्पर एक दूसरे एक विशेष कौन आश्रय कौन हो गया नित्य द्रव्य अतः इन दोनों का बीच में संवाद संबंध है इन दोनों को अयुद्ध कहा जाएगा व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्यक्ति आवयव एक जोड़ा गुण गुणी दूसरा क्रिया क्रियावान तीसरा जाति व्यक्ति चौथा विशेष नित्य द्रव नामक पांच जोड़े हैं कुल पांचों के बीच में समय समुदाय करता है लेकिन लिखते हुए थोड़ा ध्यान रखना है पहला जो लिखा है अवयव अवयवीन वहां पर क्या समझना है अवयवी अवयव में रहता है वहां पहले आश्रय को लिया बाद में आश्रित को लिया अगले में उल्टा कर दिया गुण है आश्रित और गुणी है आश्रय क्रिया भी आश्रित क्रियावंत आश्रय जाति व्यक्ति में जाति आश्रित व्यक्ति आश्रय विशेष नीति में भी पहला विशेष आश्रित है नीति द्रव्य आश्रय है केवल पहले में इन्होंने उल्टा क्रम रखा है बोलने की सुविधा का दृष्टिकोण से अवयवी अवयवड़ होता इसे सरलता का दृष्टिकोण से पहले में इन्होंने क्या कर दिया आश्रय को पहले लेकर गए आश्रित को बाद में रख दिया और बाकी चारों में पहले आश्रित को लिया है बाद में आश्रय को लिया यह ध्यान देने की बात सम्वाहे मीरुपयति संबंध किसको करते संबंध क्या चीज है संबंध संबंध दुनिया भर का संबंध ही तो दुखी बना रखता है दुनिया में ये संबंध छूटते नहीं यहाँ भी आ जाते हैं सन्यासी हो जाते हैं ये मेरा गुरु भाई है ये मेरा गुरु बहन है है ना ये दीदी गुरु बहन है बड़ा मुश्किल काम यहाँ भी छोड़ता नहीं चाचा गुरु है, है? ताऊ गुरु है दादा गुरु है यहाँ भी छोटा नहीं रिश्ता और इधर वेदा नगर और नहीं बस अच्छे आनंद रो बस कह रहे हैं और इधर चाचा गुरु ताओ गुरु का बीजे झगड़ा चल रहा है में जा रहे बहुत इसलिए संबंध को समझना जरूरी है संबंध वास्तव में है सारे दुख का कारण है जब तक संबंध है तब तक, तक दुख इसलिए योग सूत्रकार कहते हैं दुख का कारण क्या है, है? दुख का कारण क्या लिखा दृष्ट दृश्य विवेक दृग दृश्य विवेक भाष्यार ने प्रकरण ग्रंथि लिख दिया है दृग दृश्य विवेक दृष्टा और दृश्य दृग दृश्य संयोग दृष्टि संयोग का नाम हे हेतु का दृष्टा का दृश्य का संयोग होना यही दुख का कारण है वह संयोग वा है वह संबंध क्या है विशिष्ट प्रती नियामदत्तम संबंध बम लक्ष्म विशिष्ट प्रती का विशिष्ट प्रती के नियामक का नाम संबंध है विशिष्ट प्रतीत ही तो दुख का होगा निर्विशेष ब्रह्म है उसे विशिष्टता लाया बस यही समस्या खड़ी हो गई माया विशिष्ट कर दिया ना मह का संबंध जोड़ दिया आपने आज एक श्लोक पढ़ रहा था अचानक ग्रंथ हाथ में लग गया तो उसमें तो बहुत ही गजब लिख दिया माया के बारे में जो है ज्ञानी नाम बलाद आकर्षित ज्ञानी नाम अपनी बोलते अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी नहीं परोक्ष ब्रह्मज्ञानी नाम hmm. तब मेरे को झट याद है स्वामी जी बोल रहे थे उस दिन रामान जी महाराज ने एक प्रश्न पूछा अभी पंक्ति लगाना आया है ये मत समझो अप्रोक्षानुभूति हो गया अब तो ग्रंथ पढ़ के पंक्तियों का अर्थ लगाना आया है बस इतने ही समझो जीवन मुक्ति की बात मत करना अभी बहुत दूर हो तुम मुझसे पंक्ति लगाने आ गया तो जीवन मुक्ति समझोगे क्या विवत्ता का अहंकार आ जाता है और गुरु लोग बोलते अलग ढंग से ये नहीं कर तुम इतना अहंकार हो गया है तुम ऐसे प्रश्न बोल रहे हो दूसरे शब्द शब्दाली कर दिया पंक्ति लगाना आया है समझने वाला समझ ले क्या बोल रहे हैं गुरुजनों की भाषा ऐसी होती है। सीधे नहीं बोलते जानते सीधे बोलेंगे तो बिगड़ जाएगा मामला उसका हृदय ही टूट जाएगा साहस टूट जाता साहस बांध के रखना है दस बांधना बोलते हैं ना हिंदी में दस बांध के रखना है और उसको साधना आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी खोल देना है ऐसे थप्पड़ था चोट था। नहीं लगना जागृति आवे केवल कि कई चीजें होती अनुभूति के बिना प्रश्नों से जवाब नहीं गार्गी को भी कहा अंतर जिसके बारे में प्रश्न नहीं पूछना है अनुभव मात्र करना है तुम प्रश्न पूछ रहे हो शाकली ने माना नहीं तो सर गर्दन करते ही खत्म कथा तो इसलिए कई तत्व इस तरह के हैं जिसके बारे में प्रश्न करना ही उचित नहीं प्रश्न पूछो इन शब्दों करते में घटा सकता और कुछ नहीं पूछो ने पूछा पूछापुर में गए पर समाधि का अनुभव हुआ है जिस दिन तुम्हें अनुभव हो जाएगा पता चलेगा कि हमें अनुभव हुआ कि नहीं हुआ है। <laughs> क्या जवाब तो मैं कहूँ हाँ तो जब कैसा था <laughs> समाधि कैसी थी, थी वर्णन करो वर्णन क्या करोगा इसे युक्ति है ना ज्ञानी ज्ञानी को पहचान सकता है इसे मैंने जिस दिन तुम्हें का अनुभव होगा तुम्हें पता चलेगा हमें भी कि नहीं जवाब दिया जाता है ऐसे सुंदर मर कोई रास्ता ही नहीं टॉफी खाए हाँ खाया कैसे था मीठा था कैसे मीठा वर्णन क्या? तो, तो खा ले पता चल जाएगा कैसे मीठा होता मीठा का क्या वर्णन करोगे आप लड्डू लड्डू कैसा था अब कहा तक जाओगी जवाब इसके जैसा उसके जैसा कहने से काम चलेगा नहीं बस खुद को अनुभव करना पड़ेगा तभी तो पता कहना इसे विशिष्ट प्रति नियामक संबंध गत्तं। जो विशिष्ट प्रतिथि का नियामक है उसी का नाम संबंध है इस पर विचार